शिल्पी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक्स फॉर द वेलकम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। जी जी जी मैं चाहूँगा तो उनके लिए आप अपने बारे में जरूर बताइए हमें क्या करते हैं सो सो आई एम बेसिकली हेड अराउंड उसमें आफ्टर जो उसमेर कुमारी मुझे का तो जो काम होता है वो किस तरह का होता है क्या वर्कआउट होता है Handling employees conflicts, grievances, making sure that that uh, they they are highly motivated so हैंडलिंग एम्प्लॉइज कॉन्फ्लिकली तो उसमें मेजोरिटी उनके कॉन्फ्लिक्स और इशूज ईगो इशूज वो आते हैं जिसमें काफी नेगेटिव चीजें होती है सो मेडिटेशन हेल्प्स मी की मैं डिटैच रह के उनको सुनू पीसफुली एंड देन करेक्ट जजमेंट लू सो देट अदर पर्सन ऑल्सो फील्स बींग लिड एंड उसमें फिर ये भी करना होता है कि वो नेगेटिविटी ना हो जाए बिकॉज़ पॉजिटिव चीजें लोग कम शेयर शेयर करते करते हैं बट करते हैं बट नेगेटिव और प्रॉब्लम्स ही जी जी जी तो एक हाथ कोई ऐसा अनुभव सुनाइए जहां पर आपको काफी मेहनत करनी पड़ी उन चीजों को मैनेज करने मैनेजर और उसकी रिपोर्टिंग का कुछ डिस्प्यूट था वो थोड़ा quite efficient ट इन दियर वर्क बट मैनेजर का एग्रेसिव ने कुछ भी बोल देना <laughs> तो उनको अलग अलग one -to -one session से उनकी बातें सुनी उनके वाला relationship manage हो गया था आ, शिल्पी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की इस तरह के complex जो है वर्कर्स और कंपनी के साथ हमेशा रहता है लेकिन एचआर उसको जो है बैलेंस करता है एचआर डिपार्टमेंट और उसमें आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं आपने बताया 15 साल हो गए आपको तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि शुरू शुरू में क्या एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयस जो भी है और वो कंपनी के साथ जो भी बातें होती है शुरू शुरू में आ, किस तरह से आपको क्या लगा कि जब फर्स्ट जॉब आपने शुरू किया तो आपको लग रहा था कि आप इसको ठीक से करेंगे या शुरुआत वाला वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब जब जॉइनिंग किया आपने शुरुआत वाला तो ज्ञान नहीं होता तो वो तो बहुत एग्रेशन में रहता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ जो डिसाइड मैंने किया दोनों के कंफ्लिक्ट वो ही सही है ज्ञान मिल जाता है तो वो आपको आपके अंदर वो कामनेस और पीसफुलनेस आ जाती है लिसनि एबिलिटी आ जाती है जो पहले इतनी नहीं थी पूरी बात सुने बिना डिसाइड कर लेना So uh, pressure, pressure, तो हेल्प मी एंड देन में शिल्पी जी जैसे कि बहुत सारे कंपनी देखी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग टाइप के क्योंकि मुझे याद है मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ हमें एक सेशन दिया गया था एचआर के द्वारा एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा वो था कम्युनिकेशन वाला कोई एक्सपर्ट्स को, को उन्होंने बुलाया था और वो बड़े अच्छी तरह से कम्युनिकेशन को याद दिलाया था और उसमें भी बोला एक तो जैसे अभी बोल रहे हैं हम लोग कि हमारी कम्युनिकेशन है ये तो सभी लोग यूज़ करते हैं कुछ ऐसे वर्बल हो होते हैं जहाँ पर शब्द नहीं होते एक्शन्स होते हैं जैसे किसी ने आपको दूध दिया तो आपने उसमें शक्कर मिला दे दिया तो ये कम्युनिकेशन ये बताता है कि हम आपके साथ है हम शक्कर की तरह मिठास में रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें हमें सीखनी हो तो आप भी क्या कुछ ऐसे इनिशेटिव वहाँ पर करते हैं अपनी कंपनीज में लाइक टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज होते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी कराना और उनसे क्या लेसन मिल रहा है कैन हेल्प मेक द अ बेटर प्लेस उस टाइप का एक्टिविटीज आई कीप ऑन गेटिंग डन जी जी तो एचआर में क्या क्या एक्टिविटीज और करते हैं इम्प्लॉ मैनेजमेंट होता है हायरिंग होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन mm -hmm. देखना mm -hmm. Balance ensure करना करना का उनका वो emotionally stable है, ये ensure करना ता, ता वो ये ताकि काम कर सके तो के अनुसार आपको फिर वो करना पड़ता होगा है ना जी जी जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर जैसे कि आज के समय में आ, लोग किस तरह से वर्कआउट करते हैं कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को आप कैसे कैसे कैसे देखते हैं कैसे करते हैं आ, कैसे करते हैं करते करते या मॉनिटरिंग आजकल तो वैसे भी वर्क बैलेंस रहा ही नहीं। मिलती हैं आपको, तो आप पे काम, तो का काम होता है मैनेज दोनों चीजें करना है पर्सनल भी एंड ऑफिशियल भी मतलब वो वर्क इतना ओवर पावर ना हो जाए आपके ऊपर इन फ्यूचर वर्क होगा आप वर्कर्स के लिए कौन सी एक्टिविटीज कराते हैं जैसे उनका जो वर्किंग जो लोड है वो कम भी रहे और काम भी हो जाए तो एक एग्जाम्पल देती हूँ एक्टिविटी कराई थी जिसमें सब एम्प्लॉयज को एक एक बलून दिया था उनको वो बलून पूरा ब्लो करना था फिर उनको स्केचपेंस दिए बैलून्स के ऊपर उनके नाम लिखने थे अरे तो तो फिर मैंने बोला एक्टिविटी ये है कि आपको अपना बैलून सेव करना है जिसके हाथ में बैलून रहेगा वो विनर है और ये बोलते बोलते मैंने हाथ में एक ऑलपिन्स की डब्बी थी वो ऐसे रख दी बोला कुछ नहीं बट एक टेबल पे रख दिया तो सबको लगा ऑलपिन लेके एक दूसरे के बैलून हमें फोड़ने हैं तो सब <laughs> एक दूसरे के बैलून फोड़ने लगे और एंड में किसी का भी नहीं बचा तो उससे मैंने उनको एक लेसन ये बताया कि मैंने बोला था अपना बचाना ये तो बोला ही नहीं था कि दूसरे का फर्स्ट करना है तो ये टीम वर्क का इससे लेसन दिया कि ओलपिन दी थी बोला तो नहीं था तो अगर आप एक दूसरे का किसी का भी बर्स नहीं करते तो सब विनर होते तो वही टीम वर्क आपको करना है कि एक दूसरे को लेट डाउन करो उसके अगेंस्ट कुछ बिचिंग करो उसके बजाय हम मिलके एक हारमोनियस वे में कलेक्टिवली काम कर सकते हैं यहाँ सबने इंडिविजुअल विनर बनने का सोचा पर कलेक्टिव विनर सब बन सकते थे तो ये एक्टिविटी की थी जिसमे से ये लेसन बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया शिल्पी जी काफ़ी अच्छा आपने बताया क्या क्रिएटिविटी कुछ एक्टिविटीज़ करके भी हम लोगों को मैसेज दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता था अगर ऐसा ही करते हैं तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो शिल्पी जी मैं चाहूँगा कि आपके कुछ जैसे कि हम लोग सबके पसंदीदा पसंद कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं आपके हॉबीज़ क्या है आपके पसंदीदा चीज़ें क्या है उसके बारे में बताएगा अभी तो आफ्टर जॉइनिंग विद आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग एंड तोर कुम स्कूल एंड कॉलेज में बहुत स्टेज फ्राइट था आजकल एक भी चीज माइक पे कभी कुछ बोला भी नहीं है बट mm देन -hmm. वो ना व्हेन योर माइंड बिकम्स काम विदिटेशन सो पॉजिटिविटी स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम विद इन वो यहाँ पे वो एक विशेषता कह सकते हैं जो बाबा ने मुझ में देखी और सिखाया मुझे तो अभी वो अलग अलग एक किट के बारे में बताइए हमने रिसे uh, किया था टाइम ट्रेवल पे किया था की टाइम ट्रेवल के थ्रू हंड्रेड इय बैक जाते हैं और फिर हंड्रेड ईयर्स फ्यूचर में जाते हैं तो ये दिखाया था बैक में रिलेशन इमोशन सब कुछ खाना कैसा तो और फ्यूचर में इमोशन होंगे ही नहीं जिस तरह से हम जा रहे हैं सब कुछ पॉल्यूटेड होगा तो एक वेरिएशन दिखाया था पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का और ये बताया था कि प्रेजेंट से लाइक like हमें ये नहीं करना चाहिए कि पास्ट को अच्छा था फ्यूचर ऐसा था प्रेजेंट ही सब कुछ है उसमें टाइम की वैल्यू बताई थी बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आइए यहाँ पर लेते ही प्यारा सख्त शिल्पी जी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बाबा का गीत था बच्चे को याद कर ले बाबा है खड़ा तेरे साथ तो चिंता किस बात की ये हमने अपने इस लास्ट किट में यूज किया था बाबा है खड़ा तेरे साथ तू तो चिंता किस बात की मुस्कुरा की तुझे दे का साथ वो हमेशा तुम विश्वास उन पे कर लो वो बस इतना हमसे कहता बच्चे मुझको याद कर लो समय नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए शिल्पी जी से हमारी बातचीत हो रही है आप पिछले 15 साल से एचआर में अपनी सेवा दे रहे हैं और एचआर में खास करके एम्प्लॉयज हेल्दी रहे वेल्दी रहे और अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करें ये उनका विशेष दायित्व रहता है और इसके लिए आप बंदे हुए तो आप इसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कराते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आप वर्कर्स के साथ में एम्प्लॉयज़ के साथ में आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब तक आप ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े थे तब तक आप थोड़ा सा लोगों के बीच में या एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कभी कभी आपको वो तो सारी चीज़ें आप भी उनकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते थे, थे लेकिन जैसे ही आपको ये नॉलेज मिला तो आपके जीवन में एक ठहराव आ गया एक समझ आ गई तो आइए कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ वो शिल्पी जी आप बताइए सेंटर के थ्रू एक प्रदर्शनी लगी थी जो लगाते हैं मंदिर में तो काफी रिलीजियस थी मैं तो उस प्रदर्शनी में ये थोड़ा बहुत ज्ञान सुना फिर उन्होंने बोला कोर्स कर लो आकर कोर्स किया तब तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कुछ दिन सेंटर आई फिर बीच में ब्रेक हो गया फिर दोबारा <laughs> लाइन आती है की चले गए फिर वापिस आई और फिर वो रेगुलर हुआ जी, अनुभव जी, हुए जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई करियर में तब मेडिटेशन ने हेल्प की तो फिर वो जो पक्का विश्वास था वो इस पे बैठ गए और जी और मैं चाहूंगा जाते जाते हमारे श्रोता बंधुओं को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट क्लोजिंग योर आईज एन स्कीपिंग फ्रॉम इट्स अबाउट ओपनिंग आईज नोइंग ियस रिलेशन जी जी जी शिल्पी जी काफ़ी अच्छा मैसेज आपने बताया कि कैसे हम मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके आप साइलेंट हो जाए ये मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी इसमें प्रैक्टिस कराया जाता है वो ओपन आई मेडिटेशन है आंखें खुली रख के आप अपने विचारों को बदलते हैं और स्वयं से कनेक्ट होते हैं और खुद से कनेक्ट होकर उस परमात्मा से एनर्जी रिसीव करने का जो विचारधारा है वो राजयोग है जिसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आज शिल्पी जी के जीवन की कुछ अनुभव आपने सुने एचआर डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है वो आपको समझ में आ गया और राजयोग कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है वो भी आपने सुन तो चलिए आप भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो नज़दीकी अपने ब्रह्मा कुमारी इसमें ज़रूर जाइएगा और इस प्रैक्टिस को करिएगा करके देखिए एक्सपीरियंस करके देखिए तो आपका लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं शिल्पी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मार्ग 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो है hey.